पिताजी की माताजी की सेवा करो गुरुजनों की माता की पिता की सेवा करो अब लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत है फिर रहना तो यहीं पड़ेगा राम जी से तो अलग रहेंगे तो क्या बोले गुरु पितु म maat maat maat maa. guru peeto maat guru peeto maat tur na maa. jaanau ka ah. कहा सुभा <स्थाँगा> तेरा हो चेव का लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी पिताजी माताजी मैं किसी को नहीं जानता अब इस वाक्य का सही आशय जो ग्रहण नहीं करते वे भी आवेश में कह दे हम ना गुरुजी को मानते ना पिताजी को मानते ना माताजी को मानते तो लक्ष्मण जी नहीं मानते अरे हमने कहा भैया लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि गुरु पितु मा तो न मानो काहू ये तो नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते हम माता जी को नहीं मानते हम पिताजी को नहीं मानते लक्ष्मण जी यह कहते हैं कि हम किसी को जानते ही नहीं हैं गुरुपितु मा तो न जानो काहू तो नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं हम जानने को तो भूल जाते हम कह हम मानते ही नहीं लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं मानेंगे हम अवश्य हमारा विरोध नहीं है पर हम जाने तो तो कुछ तो जानते हो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा। मोरे सबुई एक तुम स्वामी आहहा भगवान के अतिरिक्त जिसके मन में और बुद्धि में किसी अन्य का न ज्ञान है न स्थान है वह धन्य है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु न अन्यम जाने न जाने न तुम्हें व माता च पिता तुमेव तुमे व बंधुश च सखा तुमेव मेरे सर्वस्व तो आप हैं आप राम जी ने कहा मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते ना और अगर मैं जानता हूं तो आप अंतर्यामी हैं मोरे सबुई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी श्री राम जी ने कहा तुम्हारी इस भावना से मैं बहुत अभिभूत हूं एक आदेश है आज्ञा करें प्रभु मां से आशीर्वाद लिया आदेश लिया मेरे साथ वन चलो श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए प्रभु को प्रणाम किया माता सुमित्रा से आदेश आशीर्वाद लेने चले गए आ, श्री राम जी ने कहा श्री किशोरी जी देखा आपने लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता और जब कहा कि माता जी से आदेश ले आओ आशीर्वाद ले आओ तो लेने चले गए इसका अर्थ है कि जानते हैं जानते न होते तो जाते कहाँ अच्छा कई बार सीखी पढ़ी हुई बात जब जीवन में नहीं उतरती तो चूक हो ही जाती है एक गांव की कोई सज्जन घटना सुना रहे थे वे बड़े शिक्षित थे किसी गांव में पहुंचे छोटा सा गांव था तो उन्होंने कहा उस गांव का नाम था चंद्रपुर छोटा सा तो सबसे पूछते पढ़ी लिखी भाषा में क्यों भाई साहब इस गांव का नाम चंद्रपुर है तो ग्रामीण अपनी शैली में उत्तर देते तो कहा इस ग्राम का नाम चंद्रपुर है तो वो कहता अब हव उसकी समझ में ना आवे और गांव की भाषा में हाउ माने हाँ अब वो बार बार कह के भैया जी ये इस ये ग्राम चंद्रपुर है तो वो कहे हाओ तो उसको लगे कि ये हाओ है कि चंद्रपुर है उसको हाओ भी नाम लगता था बड़ा परेशान हुआ जिससे पूछो वही हाओ बताओ और लोगों ने कहा था कि ये चंद्रपुर है अंत में एक शिक्षित युवक उसे मिला उससे पूछा क्यों भैया ये गांव चंद्रपुर है बोला जी हाँ अब उसको लगा कि भैया अब हमें संतोष हुआ ये सब लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था आपने जी हाँ बोला तो आपकी जी हाँ का अर्थ तो मैं समझ गया ये हाओ का क्या मतलब है तो उसने कहा कि वो एक ही अर्थ है पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं बेचारे बिना पढ़े लिखे ग्रामीण वो हाओ बोलते हैं तो वह व्यक्ति समझ गया और खुश भी बहुत हुआ बोले आपने जी हां मैं उत्तर दिया मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आप तो पढ़े लिखे हैं तो तुरंत बोला हाउ अब यह होता है सीखी पढ़ी हुई बात अच्छा देखो चेतन मन और अवचेतन मन चेतन मन में समझ और अवचेतन मन में स्वभाव संस्कार इसीलिए हमारे यहाँ दो तरह की बातें कही गई शिक्षा और दीक्षा शिक्षा का प्रभाव समझ पर पड़ता है समझ को बदलती है शिक्षा लेकिन संस्कारों को बदलती है दीक्षा गुरुदेव से मिला हुआ ज्ञान समझ को बदल देता है और गुरुदेव से मिले हुए मंत्र की बार बार आवृत्ति अवचेतन मन के कुसंस्कारों को बदल देती है स्वभाव से संत बना देती है सीखा हुआ ज्ञान ध्यान से ही अवचेतन मन में उतरता है अब ये सहजता से एक संदेश यह भी मिला कि कहने सुनने की बात अलग है रहने की बात अलग है अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता और राम जी ने कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए इसका अर्थ था कि कहना तो उस तरह का था पर रहना इस तरह का है कहानी आन विधि रहने आन विधि तो राम जी की मुस्कुराहट इस व्यंग में ही थी कि श्री जानकी जी देखा लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता और कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ आशीर्वाद ले आओ तो लेने चले गए इसका मतलब है कि जानते हैं श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तर तो लक्ष्मण जी ही दे सकेंगे इस प्रश्न का उत्तर वो आ जाए उन्हीं से पूछना राम जी ने कहा ठीक है मैं प्रतीक्षा करता हूँ श्री लक्ष्मण जी गए तुलसीदास जी लिखते हैं जय जननी पग माथा जय जननी पग नाथा जय जनन पगना गुणदन ज्ञान कि साता मन हम जाए जन नहीं कि थी भगना मरा जन पर्व पर यहां शी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया तन से माता के समक्ष उपस्थित है जननी के पास उपस्थित है पर मन रघुनंदन जान की साथ मन तो श्री सीताराम जी के साथ है महत्व तो, तो इसी का है कि व्यक्ति मन से कहा रहता है सुमित्रा माता ने देखा लाल लक्ष्मण की ओर लक्ष्मण उदास दिख रहे हो क्या बात है मां भगवान श्री सीता राम जी वन को जा रहे हैं वन जा रहे हैं मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं रहकर माता पिता गुरुजनों की सेवा करो पर मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता माँ यह बात सुनकर श्री राघवेंद्र बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कहा अगर यही बात है तो जाओ माता से आज्ञा ले आओ मांग विदा माँ तू सन जाबहु बेबी चलह बन भाई उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ तो मैं ये आज्ञा लेने आया हूँ आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ अगर आप आशीर्वाद दो आज्ञा दो तो मैं भी राम भैया की सेवा में वन में चला जाऊं। सुमित्रा माता के नेत्र में आंसू आ गए हृदय हरस से भर गया पुत्रवती पुत्रोई रघुवर भगत जासू सुत हो आज लक्ष्मण व्याकुलता के साथ नेत्रों में आंसू भरकर आज्ञा मान मां मना मत कर देना आज्ञा दे दो तो मैं प्रभु के साथ सेवा में चला जाऊं? सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण बड़े भोले हो तुम? तू कहीं आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किस से आदेश लेने आए हो? जब कह दिया गुरु पी तो मतु गोरु तुम कहू गोरु तुमको जा माताजी, को किसी को नहीं जानता तो यहां किससे आदेश लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आयो लक्ष्मण जी ने कहा कि मां भूल हो गई किंतु कठिनाई एक और है क्या यदि मैं यहां ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता उन्होंने तो आज्ञा दी कि माँ से विदा लो लक्ष्मण जी ने जब यह कहा मां सुमित्रा बोली लक्ष्मण प्रभु की आज्ञा का पालन हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता उन्होंने यही तो कहा मांगो विदा मातु सन जाय तो माता तो वहीं थी तात तुम मातु तो देहा सुमित्रा बोली पुत्र तुम्हारी माता तो वैदेही हैं और राम जी तुम्हारे पिता हैं माता तो वहीं थी और आज्ञा लेने यहाँ आए और यहाँ एक शब्द का प्रयोग कितना अद्भुत है सुमित्रा माता यह नहीं कहती सीता जी तुम्हारी माता हैं जानकी जी तुम्हारी माता तात तुम्हारी मात वैदेही वैदेही तुम्हारी माता है और संकेत कितना अद्भुत है लक्ष्मण वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो यदि देही को माँ मानोगे तो माँ का प्रेम सदा नहीं मिलेगा क्योंकि तो देह आज है कल नहीं पर वैदेही के पुत्र हो गए तो माता का प्रेम सदा मिलता रहेगा इसलिए वैदेही के पुत्र रहो ताप तुम्हारी मात वैदे ही और राम जी पिता हैं कभी साथ छोड़ने वाले नहीं हा बेटा आज मैं धन्य हो गई क्योंकि तुम्हारे मन में श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति का भाव देखकर तुम्हारे मन में सेवा का यह संस्कार देखकर मैं बहुत आनंदित हूं और तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई आज मेरा मातृत्व तो सफल हो गया पुत्रवती युवती जगसोई रघुवर भगत जासूत्र होई एक स्थान पर दो माताएं बैठी थीं आपस में बातचीत कर रही थी एक बहन ने कहा दूसरी से कि बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं क्या करते हैं उसने कहा दो बेटे हैं एक इंजीनियर है एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है दोनों हमारी बड़ी सेवा करते हैं सपूत हैं भगवान ऐसे बेटे सबको दें अब उसने पूछा बहन तुम्हारे कितने बड़ी उदास होकर बोली छह अरे तो हमारे दो बेटे हमें इतना खुश रखते हैं तो तुम्हारे छह बेटे तो तुम्हारी बड़ी सेवा करते होंगे क्या करते हैं तुम्हारे बेटे वो बोली हमारे छह से तुम्हारे दो अच्छे तो छह करते क्या हैं तो बोली तीन सेंट्रल जेल में हैं तीन फरार हैं छह के छह काम से ुलसी कहते हैं काज कहा नर तन धरि सारो काज कहा नरतन धरि सारो <स्थाँगा> काज कहा नरतन सारो काज कहा नरतन धरि सारो ध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 जी कहती है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया क्या अभी आप कह रही थी कि तुम्हारी माता वैदेही ही है अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई मेरा मातृत्व तो सफल हो गया तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बेटा किसका हूं मेरी मां कौन है आप हैं या वैदेही जी सुमित्रा माता अत्यंत आनंदित होते हुए बोली लक्ष्मण इसे एक उदाहरण से समझो आप कल्पना करो जैसे किसी ग्वाले के घर कोई दूध खरीदने के लिए आए ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो गाय का दूध उसी के यहां मिलता था इसीलिए खरीदने वाले उसके घर आते थे पर दूध उस समय लोटे में रखा था और बाल्टी में रखा था तो ग्वाले ने पुत्र से कहा कि इन्हें दूध दे दो पैसा ले लो तो बालक ने कहा कि पिताजी इन्हें लोटे का दूध दूं कि बाल्टी का अब आप विचार करो कि दूध बाल्टी का है कि लोटे का दूध ना बाल्टी का है न लोटे का दूध तो गाय का है पर बाल्टी का दूध क्यों कहते हैं लोटे का दूध क्यों कहते हैं क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है दूध उसका नहीं है पर बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का दूध लोटे में रखा है तो लोटे का दूध पर दूध ना बाल्टी का ना लोटे का दूध तो गाय का है सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो पर इस पात्र में रख दिए गए हो इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है तात तो तुम्हार परंतु मेरे दूध को लजाना मत जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत सोना तो सुलाके किंतु जाग जाना पहले ही और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत माता पिता जानना सदैव सि राघव को भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। जाओ मत पर जाते जाते एक बात तो बताओ राम बन क्यों जा रहे हैं लक्ष्मण जी बोले राम भैया ही नहीं सीता मैया भी बन जा रही है क्यों सुमित्रा जी ने पूछा लक्ष्मण जी ने कहा मां यह सब कह कई माता के कारण हुआ है सब कहकई माता के कारण हुआ है और मुझे उन पर बड़ा क्रोध है उनका तो नाम नहीं लेना चाहिए उनकी ओर तो देखना नहीं चाहिए सुमित्रा मां मुस्कुराने लगी इतना क्रोध लक्ष्मण कहकई जी के कारण राम जी मन को नहीं जा रहे ना कारण केवल एक है दूसरा कोई कारण नहीं दूसरा कारण तो मुझे पता नहीं तो पहले कारण जान लो कहकई माता पर रोष काहे को करते हैं, उन पर रोष मत करो मां तो दूसरा क्या कारण है मुझे पता नहीं सुमित्रा जी बोली दूसरा कारण ही मुख्य कारण है और कोई कारण नहीं वह मुझे पता है तो मां बताओ ना कौन सा कारण है सुमित्रा जी बोली तुम रे भाग राम बन जाही दूसर तात कछु ता लक्ष्मण तुम्हारे सौभाग्य से ही श्री राम जीवन को जा रहे हैं दूसरा और, और कोई कारण नहीं कुछ सोचो ही मत तुम तो यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें कृपा करके तुम्हें सेवा का अवसर दिया है और अकेले ही सेवा का अवसर दिया है तुम्हें यह यह तुम्हारे सौभाग्य की बात है तो राम जी तुम्हारे सौभाग्य से बन में जा रहे हैं तुम्हारे ही भाग राम दूसर हेत तो तात कछ नाही और राम जी की सेवा करोगे और इतना रोष राग रो इरसा मध मो राग रो सा मध राग सा मद महू मोह राग द्वेशर्षा मद मोह इनके बस में स्वप्न में भी मत होना यानी <coughs> सपने हो <हुँ। coughs> इनके बस हो लक्ष्मण जी ने सोचा मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाल कर रखो <coughs> पर सपने में तो मन में बुराई आ ही सकती है जो दिन में क्रोध नहीं कर पाते हैं वे सपने में खूब क्रोध करते हैं क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता पर मन की पवित्रता की कसौटी तो स्वप्न ही है इसलिए इन विकारों को स्वप्न में भी मन में मत आने देना <coughs> लक्ष्मण जी ने कहा माँ यह बात तो बहुत कठिन है सुमित्रा जी बोली तब तो राम जी की सेवा भी कठिन है क्या करें उपाय तुम सोचो श्री लक्ष्मण जी एक क्षण रुके फिर बोले मां उपाय मिल गया स्वप्न में भी मेरे मन में विकार नहीं आएंगे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो हाँ मां उपाय सरल मिल गया कौन सा उपाय मिला माँ मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा और स्वप्न नहीं आएगा तो मन में विकार कैसे आएंगे मैं अपने मन को संभाल कर रखू और जब लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं सोऊंगा नहीं माँ ने हृदय से लगा लिया लक्ष्मण एक बात और, उपदेश यही जही तात तुमते राम सिय सुख पा उपदेश आ राम सिए सुख पा Des, oh, des, oh, des. तुमते राम सी सुख कावन उपदेश उपदेश उपदेश यही यही ताप तुमते राम सी सुख कावन स्वयं सुख पाने नहीं जा रहे हो प्रभु को सुख देने जा रहे हो आशीर्वाद दिया प्रभु चरणों में अविरल प्रीति रहे अजस्र भक्ति का भंडार रहे तुम्हारा हृदय आशीर्वाद लेकर जन्मदाय मां के चरणों में प्रणाम करके श्री लक्ष्मण लौटे प्रभु तो बड़े कौतुके हैं प्रतीक्षा ही कर रहे थे लक्ष्मण आ गए हाँ प्रभु माताजी से आज्ञा ले आए अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले तो भूल हो ही गई तो दूसरी भूल क्यों करें लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं मां से आज्ञा लेने गया ही नहीं था नहीं गए थे ना फिर कहा गए थे मां से आदेश लेने नहीं गए थे आशीर्वाद लेने नहीं गए थे तो कहां गए थे लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन करें हाँ बोलो प्रभु जब मैं कह चुका था कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता तो आपने कहाँ भेजा था प्रभु ने कहा कि माँ से आज्ञा लेने तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं माँ को नहीं जानता फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि माँ से आदेश तो भगवान ने कहा कि पहलियाँ मत बुझाओ फिर गए कहाँ थे जब जानते नहीं थे लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं जानता नहीं था गुरु पितु माँ तो न जानू काहू मैंने कहा था और आपने कहा मांगो विदा माँ तो सुन जाई तो मैं चला गया तो माता को जानते थे तभी गए थे। ना नहीं जानता था इसलिए गया था कहाँ गए थे माता को मैं जानता नहीं था और आपने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ तो माता से आज्ञा लेने नहीं गया था अभी तो यह जानने गया था कि मेरी माँ कौन है आज्ञा और आशीर्वाद तो अब लूंगा अभी तो जानने गया था और मुझे पता लग गया दात कुमार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 मुझे पता लग गया मेरी माता कौन है और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जानकी माता के चरणों में सिर रख दिया माँ आशीर्वाद दें जानकी माता के नेत्र प्रेम जल से भर गए जानकी माता ने अपना कर लक्ष्मण जी के सिर पर रख दिया और मानव माँ का आशीर्वाद मिल गया और आदेश भी मिल गया और अद्भुत बात है प्रभु उसी को अपने साथ रख लेते हैं श्री किशोरी जी जिसके लिए स्वीकृति जय हो हैं श्री जानकी जी ने कह दिया इसीलिए एक भक्त ने लिखा जानकी जी का जिससे नाता है वो भला को भलाको है वो भला, वो भला का का है। को का है वो भला का आता है जानी जिससे नानकी जे जिस ना तो है वो भला को इसीलिए भक्तों ने हमेशा यही कहा सियाजू का जाने मती मंद किशोरी जू का जान मति मंद जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेन कौशल चंद सियाजू को का जान किशोरीजू को जे जन जान चुके तिलका रघुनंदन आपन मान चुके किशोरीजू जन जान जनक ललि के पद कमल जबलग हृदय राम भ्रमर आवत नहीं तबलग ताके पास इसलिए मिथिला के प्रेमी क्या कहते हैं आपन किशोरी जी के टहल वही ए हम मिथले में हमरा न चाही सुख सुखया हमरा न चाही चारों धाम हे हम मिथले में हमरा हम न चाही सुख राम हे हम मिथले में रह हमार चाही चारों धाम ए हम मिथले में रहिए हमार चाही चारों धाम ए है मिथले में रहिए चाही चारों धाम ए हम में हमारे चारो नाम में मिथिल अच्छा क्या करूँ फुलवा बिछे वे फुलबो छ बुछ रास्ते में बिछाएंगे हाँ। कौन से रास्ते में रही बिछेब ओहि रह ओहि रहिया ओही थी सीता सीताराम चल थ सीता राम हे हम खब हम रान चाहिए चारों धाम हे हम आ स्री झुके तगल बजे से हम हम रान मेरे पात खोटी सा बीते वही हमें और कुछ नहीं साग पात रूखा सूखा जो मिलेगा वही खाएंगे दिन बिताएंगे साग पात खोटी खोटी दिवस बितेब से आना दिवस बितेब से नम रह हमारा न चाह सुख आराम हम ना नचाह सुखला राम चाहिए रो धाम हे हमारा नचाहे सुख राम से हम आ, आदान आदान सारा संसार भगवान के बस में और चाहे ब्रज लीला हो चाहे अवध लीला और भगवान श्री किशोरी जी के बस में यहाँ भी तो कहते हैं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन, दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए आराधन कर राधे राधे काना भागे आए भो गाना भागे आए भो काना दौड़े आए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा ना नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने का प्यारा नाम है गोपाला का प्यारा नाम है गोविंदा का, प्यारा नाम, हरी का प्यारा, प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन मल्लू भजने का प्यारा रा नाम है प्यारा नाम है गो नाम है। हाँ प्यारा नाम है ओौ। ओौ। प्यारा जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता का आशीर्वाद और स्वीकृति मिल गई तो राम जी ने भी स्वीकार कर लिया लक्ष्मण जी बस एक बात और इसीलिए जब वन में श्री जानकी जी हैं राम जी के संग शुलसीदास जी लिखते हैं पुरते निकसी रघुवीर बधू धरी धीर दये मगमे डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल पुट सूख गए मधुरा धर फिर बुझती हैं अब कितनी दूर और चलना है जैव। जैव। राम जी के नेत्र सजल हो गए इसीलिए मना किया था अब चौदह वर्ष तक तो चलना ही चलना है नहीं नहीं मैं यह कह रही हूँ प्रिय पर्ण कुटी करी हो कि तो हो कुटिया कहाँ बनाएंगे पर्ण कुट? की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जल चुए श्री जानकी जी के अधर पल्लव दिखाई दे रहे लक्ष्मण जी ने प्रभु का संकेत पाया जल पात्र लिया जल लेने के लिए चले गए श्री जानकी जी कहती हैं जल को गए लखन हैं ललिका प्रभु प्रतीक्षा कर बोली मिथलेश दुलारी प्रभु जी ठाड़े रहो गए लखन लेन बनवार प्रभु जी ठाणे रहो सब कहते हैं प्रभु आएंगे प्रतीक्षा कर पर श्री जानकी जी कहते हैं लक्ष्मण आए प्रभु आप प्रतीक्षा कर यह है। श्री किशोरी जी की जिस पर कृपा हो जाए उसे भगवान के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती भगवान उसकी प्रतीक्षा करते हैं प्रभु ने कहा बैठे बट की शीतल छह निकट अति तर परि पलचारी प्रभु जी ठाणी रहो इस वट वृक्ष के नीचे बीरा मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा श्रम कन पहुंच निरखी मुख पंकज अचरासों करी हो बयारी प्रभु जी ठाणे अपने अंचल से मुख के श्रम बिंदु पहुंचकर मुक्त चंद्र का दर्शन करूंगी और इस आंचल से हवा करूंगी तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएंगे जल ले आ आई लखन तो लई हो चरनामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणी रहू सुनि सियाजू के बैना फुल के प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी ठा राम जी ने काश जानकिल लोग धीरे धीरे चलते हैं लक्ष्मण आ जाएंगे पर सीता जी बोली जल को गए लखन है लरिका बालक है राम जी ने मुस्कुराकर देखा श्री सियाजू की ओर और, और यही कहा कि अवध में तो आप कह रही थी प्राण नाथ प्रिय देवर साथा धुरीन था वीर धुरीण धरे धनु भाथा आप कह रही थी हे प्राण नाथ में डर क्या आप संग में और धनुर्धर प्रतापी वीरवर देवर लक्ष्मण साथ में वहां तो कह रही थी लक्ष्मण बड़े वीर हैं धनुर्धर हैं प्रतापी हैं और अब कह रही हो जल को गए लखन हैं लड़का अब कह रही हो कि जल को गए लखन हैं लड़का परिखो पिए छह घरी कहे ठाड़े अब कह रही हो कि बालक है श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु मैं पहले ठीक कह रही थी कि लक्ष्मण धनुर्धर हैं प्रतापी हैं वीर हैं तब मुझे लक्ष्मण वीर पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे थे तो ये बालक कब से देखने लगे लक्ष्मण जी आपको श्री जानकी जी बोली जब से सुमित्रा माता ने कहा तात तुम्हारी मातु वेही राम सने तो भक्ति भावना की दृष्टि से यह उदात्त चरित्र धर्म की दृष्टि से यह उदात्त जीवनादर्श विचार की दृष्टि से ऐसा समुज्वल प्रकाश देने वाला चारु चरित्र श्री राम का है और राम जी के इस स्वयस में मन शरीर से जो अवगाहन लाभ प्राप्त करेगा उसका जीवन अवश्य पवित्र होगा तभी श्री तुलसीदास जी कह दे लीला सगुन जो कहाँ बखानी सोई स्वच्छता करी मलानी जय सिया राम जय जय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 जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय श्री राम सीता राम जी महाराज जय गुरुदेव भगवान की जय जय